माँ की बातें स्वामी ईसानंद नलनी दीदी आदि कुछ लोग आपस में तर्क करने लगे और कुछ देर बाद माँ से पूछा अच्छा बुआ बताओ कौन सा आक्षेप अच्छा है माँ ने कहा आक्षेप में भी भला कोई अच्छा और बुरा होता है इसी प्रकार कुछ बातचीत के बाद बोली फिर भी धनी होने का आक्षेप ही अच्छा है किसी व्यक्ति से यदि कहा जाए तुम बड़े धनवान हो तो वह भले यह सुनकर चेहरे में दीनता अथवा असंतोष का भाव क्यों न दिखाए पर भीतर ही भीतर उसे बड़ी खुशी होती है यह कहकर माँ बोली यह तो हुआ अच्छा तुम लोग कहो तो सही भगवान के पास किसी वस्तु की प्रार्थना करनी चाहिए नलनी दीदी ने कहा क्यों बुआ ज्ञान भक्ति जिससे मनुष्य संसार में सुख से रहे यही सब प्रार्थना करनी चाहिए माँ ने कहा एक वाक्य में कहूँ तो उनसे निर्वासना की प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि वासना ही समस्त दुखों की जड़ है तथा वही बार बार जन्म मृत्यु का कारण और मुक्ति मार्ग में बाधक है सावन के महीने में माँ राधु को लेकर कोयल कोयालपाड़ा से जयराम बाटी पहुंची तब उनके साथ हम लोग पंद्रह बीस व्यक्ति थे सबके खाने पीने आदि सब विषयों में माँ स्वयं ही देखभाल करती एक दिन बातचीत के बीच में माँ मुझसे कहने लगी बेटा उस दिन केदार ने मुझसे कैसी बात कह दी मैं जानती थी कि उसका मन बड़ा उदार है उसके जैसे व्यक्ति के लिए ऐसा ऐसी बात कहना बिल्कुल उचित नहीं हुआ यह कहकर माँ ने सारी घटना कह सुनाई उस दिन सवेरे केदार ने प्रणाम करके कहा माँ ये लड़के लोग पहले मुझे बहुत मानते थे पर अब इनके पर निकल आए हैं मेरी बात सब समय मानना नहीं चाहते फिर शरत महाराज अथवा आपके पास जब ये आते हैं तो आप लोग इन्हें प्रेम दिखाकर अपने पास रख लेती हैं यहाँ अच्छे खाने पीने की सुविधा भी इन्हें मिल जाती है आप लोग यदि इन्हें यहाँ ठहरने न दे और समझा बुझा वापस भेज दें तभी मेरी बात सुनेंगे मैंने कहा यह क्या जी यह सब क्या कह रहे हो प्रेम ही तो हम लोगों की मुख्य वस्तु है प्रेम से ही तो उनका ठाकुर का संसार निर्मित हुआ है फिर मैं माँ हूँ और मेरे सामने तुम बच्चों के खाने पीने को लेकर उलाहना कर रहे हो आहा इसके लिए मैं ठाकुर के पास कितना रोई हूँ प्रार्थना की हूँ तभी तो आज उनकी कृपा से मठ आदि सब कुछ हुआ ठाकुर के देह त्याग के पश्चात संसार त्याग करके ये लड़के कुछ दिन एक स्थान में एक साथ जुटे थे बाद में एक एक करके स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमने के लिए निकल गए तब मेरे मन में बड़ा दुख हुआ मैं ठाकुर के सामने यही कहकर प्रार्थना करने लगी ठाकुर तुम आए और कुछ लोगों को लेकर लीला करके आनंद करके चले गए और इस तरह क्या सब खत्म हो गया तब तो इतना कष्ट करके आने की क्या आवश्यकता थी काशी वृंदावन में तो मैंने देखा है कितने ही साधु भिक्षा करके खाते हैं और पेड़ों के नीचे निवास करते हैं ऐसे साधुओं का तो अभाव नहीं है तुम्हारे नाम पर सब कुछ त्याग कर मेरे लड़के दो दाने अन्न के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे यह मैं नहीं देख पाऊँगी मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे नाम को लेकर जो भी निकले उनके लिए मोटे अन्य वस्त्र का अभाव न हो वे लोग तुम्हें तथा तुम्हारे भाव और उपदेश को लेकर एक साथ रहें तथा इस संसार की ज्वाला से दग्ध लोग उनके पास आकर तुम्हारी बातें सुनकर शांति लाभ करें इसीलिए तो तुम्हारा आगमन हुआ है उनका इधर उधर घूमना देख मेरे प्राण व्याकुल हो उठे हैं इसके बाद से नरेंद्र ने धीरे धीरे यह सब किया